गल में प्रणाम करें बस हमारा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो भागवत में बाणी गुणानुकथने इस श्लोक में जितनी बात कही गई है एक श्लोक में इसमें दो श्लोक में वो सब की सब आ गई हैं आप विशुद्ध विज्ञान मूर्ति हैं भगवान आपको नमस्कार है आप आत्मा राम है राम हैं सीता राम है विधाता है मैं आपकी शरण में आया हूं और आपकी आग, आपकी आज्ञा लेकर अब जाऊंगा देवलोक में बस आप इतना बरदान दे दीजिए कि माया हमको कभी अपने फंदे में न ले अब तो रामचंद्र बड़े प्रसन्न हुए और जो वो मांगता था उसको भर दिया की जाओ तुमने माया के सारे दोष गुण और माया दोष गुणा जीता ये गुण भी जितने हैं दुनिया में वो माया के ही हैं और दोष भी जितने हैं ये सब के सब माया के ही हैं ये गुण दोष में जो फंसे हुए हैं लोग वही संसार में फंसे हुए हैं तो जाओ विद्याधर तुमने माया के सब दोष गुण जीत लिए और मेरे दर्शन से तुम मुक्त हो गए ज्ञानी हो गए और अब मेरी भक्ति संसार में बहुत दुर्लभ है सो वो तुम्हारे हृदय में पैदा हो गयी क्यूँकी जहाँ भक्ति आती है वहाँ मुक्ति जरूर आती है इसलिए तुम भक्ति संपन्न होकर मेरी आज्ञा से जाओ रामेन रक्षो निधनम सुगौरम सापाद विमुक्तिर बल विद्याधरत्व पुनरे लब्धम रामम गृणन एसी नरो रिहा रामचंद्र भगवान ने जो भयंकर राक्षस का निधन किया मारा उसको और सांप से उसको मुक्त किया और बरदान दिया और फिर उसको विद्याधर बना दिया सो इस राम का को जो गुनगुन -गुन आता है गाता है श्रवण कीर्तन करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं सारे पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं युषे प्रबोध स्वात्मा स्वयं श्री ब्रह्मांड क्षिणाम सतै ब्रह्माच्य बहु विधम रोमकूपेशीक्षण वकाशमता भक्तो रक्ता भक्ता दिल सत सकले सकलेवा सकले श्रीपूरण वयम कुशला उत्कल पुारिगिरी सूता श्रीरामणवंगता अध्यात्म गेयार्थिभुवन सीता राम लक्ष्मण विराट को स्वर्ग में भेजकर उन्नत गति उत्तम गति जहां से वो आया था वहीं सरभंग बन गए सरभंग ने देखा कि हमारे आश्रम में तो राम सीता लक्ष्मण आ गए तत्काल उसके खड़े हुए अगवानी हुई अच्छे आसन पर बिस्तर पर बैठाया आत किया चंदमूल से बोले कि महाराज मैं बहुत दिनों से तपस्या करता हुआ यहीं रह रहा था और तुम्हारे दर्शन की हमको आकांक्षा थी मेरे मन में ये था कि मैंने तपस्या से बहुत सा पूर्ण संचय कर लिया है तो वो सब तुमको दे रहे पाप का क्षय तो पूर्ण से हो जाता है परन्तु पुण्य का क्षय कैसे हो तो वो तो देना पड़ता है त्यागना पड़ता है तो मैंने ये सोचा कि ऐसे त्यागने में क्या रखा है एक अच्छी चीज है तो भगवान हृदय कर तो करता सिद्धम जत पुण्यम बहुविद्य थे तत्सर्वम तव दास्यामी प्रतोमुक्ति बजा हम अपनी अपना पुण्य आपको हाँ दे देंगे उसके बाद न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा इस प्रकार की मुक्ति भी मुक्तिवादी लोगों में से कोई कोई स्वीकार करते उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपना सारा पुण्य अर्पित कर दिया बड़े बैराग्यवान से उनको पुण्य का फल ही नहीं चाहिए था कि उनको स्वर्ग मिले कि वैकुंठल मिले इसके बाद उन्होंने सीता बनाई और अब प्रमेय राम सीता को प्रणाम करके और उनके अशेष हृदयस्थ दुर्बादल श्यामल कमल नयन श्रीराम निग्विजता सीता सीताय सह लक्ष्मण का ध्यान करते हुए और भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करते हुए कौन ऐसा दयालु है संसार में जो स्मरण मात्र से सारा अभिष्ट पूरा कर दे स्मृत कामधेनु कौन है ऐसा दुनिया में स्मृत कामधेनु रामचंद्र के सिवाय जो देखो स्वयं स्वयमे व हमारे पास पधारे हुए हैं हमारा कल्याण करने के लिए देख लें इंद्र स्वयं भगवान हमारे घर में पधारे हैं और अब मैं उनके धाम को प्राप्त हो रहा हूँ अयोध्याधिपतिर्मे सूर्यदय राघव सदा यदा मंके स्थिता सीता मेघ स्व तडिलता अयोध्याधिपति भगवान श्री राम सर्वदा हमारे हृदय में निवास करें जिनके बाई गोद में जैसे बादल में बिजली रहती है इस प्रकार सीताजी रहते हैं ध्यान किया चिता की अग्नि जलाई और उसने अपने पंचात्मक बपू का होम कर दिया वे स्वयं दिव्य देहधारी होकर लोकपति के पद पर गए। मुनिदंड कारण वासी सब रामचंद्र का दर्शन करने के लिए आए मुनियों को आया देख करके सीता रामचंद्र लक्ष्मण ने सिर में सिर झुका झुका कर धरती में रख रखकर उनको प्रणाम किया और ऋषियों ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा प्रभु आप तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं ये हम जानते हैं कि तुम हो नारायण और लक्ष्मी हैं जानकी लक्ष्मण हैं देश और भरत और शत्रुघ्न संख चक्र है शंखावतार भरत हैं और चक्रावतार शत्रुघ्न हैं और ऋषियों का दुख तुम छुड़ाने के लिए ही आए हो ये बात अध्यात्म रामायण में कई बार आई है कि ये दोनों भाई संकट करके के अवतार है सो प्रभु आओ थोड़ी देर आप हमारे साथ वन में चल करके घूमो लक्ष्मण जी को भी ले चलो जानकी जी को भी ले चलो तब हम लोगों की जो प्रार्थना है उसको आप अच्छी तरह से सुनेंगे और आपकी दया दृढ़ होगी तो महात्मा लोग उनको लेकर के वन में गए अब वहां जाए तो कहीं सिर पड़े हैं कहीं हाथ पड़े हैं हड्डियां पड़ी हैं बहुत सारी मनुष्यों की जैसे पहाड़ लगे हों ये ऋषियों के मस्तक हैं महात्माओं ने बताया ये राक्षसों ने ऋषियों को खा लिया है और ये उनकी हड्डी पड़ी है क्योंकि वे विचारे जब समाधि के कारण बाहर विस्मृत हो जाते हैं उनको बाहर की याद नहीं रहती तब आके ये लोग उनको खा जाते हैं आप देखिए महात्माओं की समाधि लगाने में कितना बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है अब ऋषियों की ये बात सुन करके रामचंद्र भगवान तो दृढ़ निश्चय करके बोले कि हम इन सब असुरों का संहार करेंगे और कई वर्ष तक वहीं ऋषियों के साथ रहे और बारम भिन्न भिन्न ऋषियों के आश्रम में जाते एक दिन भगवान श्री रामचंद्र सुतीक्षण के आश्रम में गए वो स्वामी तुलसीदास जी ने इस ढंग से इसको लिया है कि सुतीक्षण स्वयं भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और अध्यात्म रामायण की योजना में स्वयं भगवान राम ही सुतीक्षण के आश्रम में दर्शन करने के लिए गए हैं अब विख्यात था आश्रम आसपास पास ऋषि लोग रहते थे और सभी ऋतुओं में वो गुण सम्पन्न सर्वकाल सुखावा था तो देखा कि स्वयं भगवान हमारे आश्रम में आए हैं सुतीक्षण को बड़ा आनंद आया ये अगस्त्य जी का शिष्य था और राम के मंत्र का जप करता था अब तो उसने विधि पूर्वक राम की पूजा की ऐसा सुनने में आया है कि अगस्त्य जी का शिष्य सुतीक्षण कभी कभी अगस्त्य जी से प्रार्थना किया करता था आग्रह पूर्वक कि आप हमसे कुछ सेवा लीजिए कुछ दक्षिणा लीजिए हमसे कुछ लीजिए तो रोज पूछने पूछते एक दिन अगस्त्य जी झल्ला गए बोले तुम तो हमको क्या दोगे जाओ भगवान को ले आओ हमें दर्शन कराओ हाँ। और हमको क्या चाहिए दुनिया की कौन सी चीज चाहिए जो तुम देना चाहते हो तो सुती ठंड प्रणाम करके चले आए और बोले कि अच्छा महाराज मैं अब आपके पास भगवान को लेकर आऊंगा और आके अपने आश्रम में भजन करने लगे अब आज स्वयं भगवान उनकी यहां पधारे बोले कि मैं तो आपके मंत्र का जप करता हूं महाराज आपके गुण अनंत हैं आप सीतापति और आपके चरणारविंद शिव बिरंची आदि के आश्रय हैं जो आपके चरण कमल का आश्रय लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है हे रामाभिराम हम तो आपके दासों के दास हैं और देखो ये माया जो आपकी है वही पुत्र कलत्र गृह के अंधकूप में डालती है लोग आपको देख नहीं पाते हैं जब मैं देखता हूं कि लोग भवसागर में डूब रहे हैं और ये जो मल का पुद्गल है शरीर पुद्गल माने पुड़िया ये जो मल की पुड़िया है शरीर बस इसी के पिंड के मोह में ये फंसे हुए हैं तो आप स्वयं हमें दर्शन देने के लिए पधारे इससे बढ़कर के हमारे ऊपर आपका अनुग्रह क्या होगा आप सबके हृदय में रहते हैं और जो लोग आपके मंत्र का जप नहीं करते उनके ऊपर आप माया फैलाते हैं और जो आपके मंत्र का जप करते हैं उनके हाथ से माया भाग जाती है आप सेवा के अनुरूप फल देने वाले हैं और विश्व की सृष्टि स्थिति लय के एकमात्र हैं कारण और आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव माया के गुणों से इनको बनाते हैं आज प्रत्यक्ष आपके चरणार्द का दर्शन हो रहा है वैसे तो आप दृष्टा हैं दृष्टा नहीं दृग रूप है तो आपका दर्शन किसको होगा तो दुष्ट लोग जो हैं दुराचारी जो हैं उनको आपका दर्शन तो कभी हो ही नहीं सकता लेकिन जिनका हृदय आपके मंत्र के जब से पवित्र हो जाता है उनके ऊपर आप सदा निर्मल रहते हैं और दर्शन दर देते हैं आप रूप रहित हैं लेकिन फिर भी मैं आपके रूप का दर्शन कर रहा हूं आप माया की विदम्बना से ये मनुष्य बेश में दिखा रहे हैं और कोटि कोटि कन्दर्प के समान सुंदर और कमनीय चाप बांध धारण किए हुए दयाद हृदय और मुस्कान मुखारविंद पर खेल रही और साथ में सीता जी चरम धारण किए हुए और लक्ष्मण जी आपके चरणारबिंद की सेवा करते हैं नीलोत पल के समान देती है आपके गुण अनंत हैं ये मेरा भाग्य कोई देखना चाहता हो तो ये मेरा भाग ध्येय मूर्तिमान होकर मेरे सामने खड़ा है सो तो जो लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं वो जाने कि तुम्हारा स्वरूप देश काल आदि की उपाधि से रहित है और घन चित्त प्रकाश है मैं तो आपको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और ये जो रूप है बस यही हमें दिखाई पड़ता रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए प्रत्यक्ष गोचर में सदैव रूपम विभात हृदय न परम बिकांशे तो सुतीक्षण की प्रेमा भक्ति का प्रेम लक्षणा भक्ति का गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया है वो सब है इनके अंदर पर वो राम से मिलने के लिए गए और रास्ते में कभी बैठ जाए और कभी रोमांच हो जाए और कभी भूल जाए वैसा वर्णन न करके ये वर्णन किया हुआ है कि यहां तो स्वयं भगवान सुण के घर में आए अब देखो इसमें भी संप्रदाय भेद हो गया ये वर्णन है भगवान के अनुग्रह की प्रधानता से परम कृपालु हैं भगवान और भक्त के घर जाते हैं और वो वर्णन है भक्त के प्रेम की प्रधानता से कि भक्त जब ऐसा प्रेम करता है तब उसके घर उसको कैसे भगवान मिलते हैं भगवान ने कहा राम राम ने कहा तुतीक्षण मैं जानता हूँ कि मेरी उपासना करने से तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया है इसलिए मैं ही आज तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ जो मेरे मंत्र की उपासना करते हैं मेरी शरण में आते हैं और जो अन्य निष्ठावान होते हैं और दूसरी किसी अपेक्षा से युक्त नहीं होते उनको तो मैं हमेशा ही दिखता हूँ ये स्तोत्र भी बहुत सुंदर है इसका जो कोई पाठ करे वो मेरा प्यारा होता है उसकी मेरी भक्ति और ज्ञान उसको मिलता है तुम तो मेरी उपासना से ही मुक्त हो गए हो देह के बाद तुम्हें मेरा सायज मिलेगा तो मैं सुदीक्षण भी तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ अगस्त जी का तो आ, मेरा मन है कि कुछ दिन हम अगस्त के आश्रम में निवास करें तो इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे लेकर उनके पास चलो यही तो उनका मन था यही उनका संकल्प था सुतिकक्षण का श्रु तीक्षण ने कहा अच्छी बात है महाराज आज तो हमारे आश्रम में रहो और कल हम आपको लेकर गुरू जी के आश्रम में चलेंगे बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ है तो रात भर भगवान वहीं सुष्ण के आतिथ्य में रहे और प्रातःकाल होने पर अगस्त संभाषण लोलमान का राम का मन अगस्त्य जी से संभाषण करने के लिए बहुत चंचल हो रहा था राम का मन बहुत चंचल हो रहा था क्योंकि अगस्त से बातचीत करने के लिए तो धीरे धीरे वहाँ से चलकर पहले अगस्त के भाई अग्नि अग्निजिह आश्रम अग्निजिह ऋषि के आश्रम में गए अब वहाँ उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया दो दो दोपहर हो गया था मूल फल जो कुछ खाता था, था। एक तो कंद होता है और एक मूल होते हैं तो जो कंद होते हैं जैसे चकर कंदी जमीन कंद जमीं कंद वो तो भून के खाए जाते हैं बिना पकाए नहीं खाए जाते हैं और जो मूली होती है मूल है मूली वो कचा का ऐसे ही खाए जाते हैं तो मूल भी दिया खाने को और कंद भी दिया खाने को और फल भी ला करके दिया अब उस दिन रहे वहां सिर्फ प्रातः उठ करके वहां अगस्त जी के निवास स्थान पर गए वहां तो सब ऋतुओं के फल एक साथ फलते हैं सब तरह के पशु पक्षी रहते हैं और वहाँ कलरव पक्षियों का सुनो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे नंदन वन में आ गए बड़े बड़े ब्रह्मषि आदि उसके चारों तरफ निवास करते हैं जाकरते करके मुनि के आश्रम के बाहर रामचंद्र भगवान खड़े हो गए और उन्होंने सुतीक्षण से कहा कि तुम जाकर अपने गुरुजी से कहो कि मैं आया हुआ हूँ अब अगस्त मुनि से जाकर के उन्होंने महाप्रसाद प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की ऐसा कह करके सुक्षण गुरुजी के पास गए और वहां राम भक्तों से घिरे हुए थे बगर अगस्त्य जी रामचंद्र की कथा के वक्ताओं में सर्वोपरि स्थान अगस्त्य ऋषि का ही है को भी उन्होंने आकर कथा सुनाई है ये बात वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बहुत बढ़िया कही हुई है और अगस्त्य संगीता नाम की जो संगीता है पंच रात्रों की संहिता अगस्त संहिता उसमें कौशल खंड नाम का जो खंड है आजकल जो अयोध्या जी में लोगों ने प्रकाशित किया सी प्रकाशित थी कि सबके हाथ न लगे उसमें तो रामचंद्र भगवान की गुज लीलाओं का वर्णन है उसी का नाम कौशल खंड है अगस्त संहिता अगस्त संहिता के नाम से वो प्रसिद्ध है उसी का एक अंश है तो अगस्त जी तो राम कथा के बड़े वक्ता बक, हैं। तो वो राम कथा कह रहे थे सुपीक्ष के पास आए प्रणाम करके आ, बोले कि सीता राम लक्ष्मण आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं महाराज और आपकी कुटिया के बाहर आ, वे आ, हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि आपका कब दर्शन मिले अब यही तो अगस्त ने दक्षिणा मांगी थी तो मानो आकर सुबीक्षण ने दक्षिणा दे दी बोले जल्दी लाओ अगस्त बोले जल्दी लाओ वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं, और उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ उन्हीं की आकांक्षा करता हूँ तुरंत अगस्त जी उठ के खड़े हो गए और रामचंद्र के पास पहुँच गए बोले आओ राम आओ बड़े सौभाग्य से बड़े अनुग्रह से तुम्हारे तुम्हारा दर्शन होता है तुम मेरे प्रिय अतिथि हो प्रिया ममक प्राप्तो यज्ञ में सफलम दिनम। ये अतिथि के साथ प्रिय विशेषण कभी कभी लगता है नहीं तो ये तो एक धमक पढ़ते हैं आदमी घबरा जाए है ना? क्या खिलावे क्या पिलावें बोले हमारे बहुत दिनों के दिल के प्यारे अतिथि आज हमारे घर में आए, प्रियातिथिर ममक प्राप्त हो यज्ञ सफलम दिनम आज मेरा दिन सफल हुआ राम लक्ष्मण सीता उनके चरणों में गिर गए उन्होंने उठा करके राम को अपने हृदय से लगाया और रामचंद्र जी के शरीर का स्पर्श होते ही उनकी आंखों से जल की धारा गिरने लगी एक हाथ से उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके उनको अपने साथ साथ आश्रम में ले करके गए अच्छी तरह बैठाया उनका बड़े विस्तार से सत्कार किया खिलाया पिलाया बन की अनेक वस्तुएं जो नगरों में नहीं मिलती हैं ऐसी महाराज अगस्त जी ने उनको खिलाई एक अंत में उनके पास बैठे भगवान ऋषि ने कहा कि महाराज जिस दिन से क्षीर समुद्र के साथ ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना की थी कि आप रावण का वध कीजिए तभी से मैं यहाँ आकर आपके रास्ते में बैठ गया और क्योंकि आपको पृथ्वी का भार उतारना है रावण को मारना है तो मैं यहाँ आकर रास्ते में बैठ गया और एक काम भी था सो so, वो काम तो अभी आगे बतावेंगे बोले सृष्टि के पहले तो महाराज आप एक कहीं थे आप में कोई भेद नहीं था कोई माया आदि की उपाधि नहीं थी अब वो पहले की उपाधि से वर्णन आरोपित उपाधि पहले होती है क्योंकि सृष्टि के पहले काल की गणना के लिए कोई भी साधन नहीं रहता है उस तो सृष्टि की उपाधि से पहले की कल्पना करके परमात्मा में पहले पन का आरोप किया जाता है वो भी आरोपित ही होता है तो पहले तो आप महाराज निर्भेद ही थे कोई उपाधि थी नहीं न देश था न काल था कहा थे का अपने आप में थे न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण न बाहर न भीतर का कब थे का न पहले न पीछे का तब का सृष्टि की दृष्टि से उपाधि का संबंध जोड़ करके भगवान को पहले कहा जाता है अब ये माया जो है ये माया का स्वभाव ये है कि जिसमें रहती है उसको नहीं ढकती है जिसके बारे में होती है उसको ढकती है ये माया का स्वभाव है तो ये जीवाश्रया ब्रह्म विषया ऐसा भामती प्रस्थान वाले कहते हैं कि ये ये, ये नारायण ब्रह्म में ये जीव में ब्रह्म में ही रहती है और ब्रह्म को ही ढकती है जीव को आश जीव को आश ब्रह्म को अपना आश्रय बना करके आच्छादित कर देती है और जीव उसको समझ नहीं पाता है तो ये कहा रहती है कि एक ब्रह्म के सिवाय और तो कोई है ही नहीं तब ब्रह्म में ही है ब्रह्म के ही बारे ब्रह्म के बारे में है विवरण प्रस्थान वाले कहते हैं कि आत्मा तो ये ही है उसको चाहे कहो ब्रह्म चाहे आत्मा तो ब्रह्माश्रया ब्रह्म विषया है ब्रह्म में ही है और ब्रह्म के बारे में है और भामती प्रस्थान वाले कहते हैं कि नहीं ये जीवाश्रया है जीव में रहती है और अपने आश्रय को व्यामुग्ध कर देती है जिससे वो विषयभूत ब्रह्म को ठीक ठीक न देख सके तो ये आह, अपने आश्रय को अविद्या रूप से रहकर अपने आश्रय जीवात्मा को व्यामुग्ध कर देती है जिससे वो विषयभूत ब्रह्म को ठीक ठीक न देख सके तो ये अपने आश्रय को अविद्या रूप से रहकर अपने आश्रय जीवात्मा को मुग्ध करती है जिससे ये अपने विषय अनंत रूप ब्रह्मता को न समझ सके और विवरणकार का कहना है कि असल में दो चीज तो है ही नहीं जो ब्रह्म है और कोई जीव है इसलिए ब्रह्माश्रया ब्रह्म विषय ये है इसको शक्ति कहते हैं ये शक्ति आपके निर्गुण स्वरूप को ढक लेती है तब इसका नाम अव्यात हो जाता है नाम रूप प्रकट होने के पहले क्योंकि हम नाम रूप में रह करके विचार करते हैं कि जब ये नाम रूप प्रगट नहीं हुआ था तो क्या होगा तो नाम रूप के बीज की कल्पना होती है उसी को विशिष्ट आकृति से रहित अव्याकृत बीज की संज्ञा देते हैं ब्रह्म को देखें तो बीज नाम की कोई चीज नहीं है परंतु नाम रूपात्मक प्रपंच को देखें तो बीज की सिद्धि होती है इसीलिए इसको अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय है कहते हैं ब्रह्म की दृष्टि से ये है नहीं इसको ब्रह्म दृष्टि से सत्य नहीं कह सकते और जगत की दृष्टि से इसको अतत नहीं कह सकते इसलिए भी सदस्यम अनिर्वचनीय है ये तो प्राहुर्वेदान्त निष्ठता लोग इसका ऐसा वर्णन करते हैं कोई कहते हैं मूल प्रकृति है कोई कहते हैं माया है कोई कहते हैं अविद्या है कोई संस्कृति कोई बंधन इसी के अनेक नाम रखते हैं इसी से महतत्व अहंकार तत्व और सात्विक राजस्तामक त्रिगुणात्मक क्रम और इससे फिर सात्विक राजस्तामस सृष्टि तामस सृष्टि में पंचभूत और पंचभूत में ये विराट पुरुष इस प्रकार ये सारी सृष्टि की कल्पना होती है सृष्टि में तुम ही ब्रह्मा और पालन में तुम ही विष्णु और लय में तुम ही रुद्र एक उपाधि के द्वारा तुम्हारी ही तीन प्रकार की संज्ञा होती है ये जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो वृत्तियां हैं ये बुद्धि के गुणों से कल्पित होती हैं जो आत्मा है वो इनसे विलक्षण है ताम विलक्षणों रामो स्व साक्षी चिन्मयोग जागृत आई और गई स्वप्न आया और गया सुसुक्ति आई और गई ये तो वृत्तियाँ हैं ये तो एक एक प्रकार के बर्तन हैं बर्ताव हैं जो आते जाते रहते हैं परंतु इनमें रहकर इनसे विलक्षण और इनका साक्षी जो चिन्मात्र आत्मा है वही राम का स्वरूप है सासाम विलक्षणो राम स्व साक्षी चिन्मयो व्य जब सृष्टि लीला करना चाहते हो तो माया को स्वीकार कर देते हो और माया दो रूप में आती है एक रूप उसका है विद्या और एक है अविद्या जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में निरत हैं ये करना ये बनाना ये पाना चाहे भीतर चाहे बाहर कहीं ये करना है कहीं ये पाना है वो किसी न किसी आंतर या बाह्य प्रवृत्ति में समलग्न रहते हैं वो अविद्या के बस बढ़ती है और जो निवृत्ति मार्ग निरत होते हैं वो वेदांतार्थ आत्मा ब्रह्म का विचार करते हैं जो तुम्हारी भक्ति में समलग्न है वो भी विद्यामय है हैं। और जो अविद्या के बस में है वे संसारी है जो विद्या में संलग्न है वे नित्य मुक्त हैं तो जो लोग इस श्लोक में रह करके तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम्हारे मंत्र की उपासना करते हैं उन्हीं के हृदय में विद्या का ब्रह्म विद्या का उदय होता है दूसरों के हृदय में नहीं होता है इसलिए जो तुम्हारी भक्ति से संपन्न है उनको मुक्त ही समझना चाहिए क्योंकि जब भक्ति आ गई तो मुक्ति निश्चय ही आवेगी और जिसके हृदय में भक्ति रूप अमृत नहीं है स्वप्न में भी उनको मोक्ष नहीं हो सकता क्या बहुत कहने से क्या लाभ मोक्ष का एक ही कारण है वो कारण क्या है साधु संगति। साधुसंगति साधुसंगति रेवात्र मोक्ष हेतु तो उदाहरता इस, इस मनुष्य लोक में अगर किसी भी प्रकार से के बंधन से छूटने का उपाय है तो एकमात्र सत्संग ही है साधु संगति है असल में मनुष्य अपनी बुद्धि से जो विचार करता है उस विचार में वासनाओं का विश्लेषण नहीं होता है अज्ञात रूप से अपनी वासनाएं लगी रहती हैं इसलिए विचार शुद्ध न होकर के जो सुना हुआ देखा हुआ भोगा हुआ पढ़ा हुआ जो संस्कार होता है वो विचार को आक्रांत कर लेता है इसलिए इसलिए मनुष्य को आ, मनुष्य को स्वतंत्र विचार से नहीं मनुष्य को सत्संग के द्वारा जो प्राप्त विचार है जो निर्बासनता के पक्ष में है तो वो मोक्ष का साधन होता है साधु कौन है तो साधु वे हैं जो सबके प्रति समदर्शी हैं, जिनके मन में अपना पराया पक्षपात अच्छाई बुराई छिपी हुई है कब वे साधु नहीं साधु तो वो हैं जो समचित्त हैं जिनको संसार में किसी वस्तु की स्प्रिया नहीं है कि इसको हम रख लें और इस वस्तु की किसी वस्तु की ऐषणा नहीं है ये हमको मिल जाए जो अनमिली वस्तु है उसके लिए ऐषणा होती है धनषणा पुत्र इशणा जा पुत्र पुत्रिषणा सा दरिषणा पत्नी की इच्छा पुत्र की इच्छा और पत्नी की इच्छा एक चीज है धन की इच्छा ये वित्तषणा है और लोकषणा इस लोक में और परलोक में हमको क्या मिले तो ऐषणा जो होती है वो अनमिली चीज को चाहने की होती है और स्प्रिया जो होती है वो मिली हुई चीज को बचाए रखने की होती है ये बना रहे ये बना रहे ये बना रहे तो संत वे होते हैं जो निष्प्रिय है, और ऐषणा रहित होते हैं उनकी इंद्रियां दमन में होती हैं, उनके हृदय में शांति होती है वे भगवान के प्रेमी होते हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती इष्ट की प्राप्ति और विपत्ति में समान होते हैं उनके मन में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है उन्होंने संपूर्ण कर्म परमात्मा में संन्यास कर दिए हैं और ब्रह्म पायण रहते हैं जब आदि सद्गुण उनके जीवन में स्वयं रहते हैं जिस जो जैसा कोई जो कोई मिल जाए उसी से संतुष्टा जेन चित। के न चित्त गीता के बारहवें अध्याय में जद्रिच्छा लाभ संतुष्टा और संतुष्टो जेन के न चित्त जद्रिच्छा लाभ संतुष्टा का अर्थ है कि जो खाने को पीने को पहनने को प्रारब्ध के अनुसार मिल गया उसी में संतुष्ट और संतुष्टो जे न के नित्स चाहे बच्चे के साथ खेल रहे हैं चाहे पशु पक्षी के साथ प्यार कर रहे हैं चाहे पेड़ के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उनके सामने है वो तो परमेश्वर से ही मिलते हैं हंसते हैं जदृक्षा लाभ संतुष्ट संतुष्टो जैन के न ये सत्संग मो भवेश्जर सत्संग का फल क्या है लोग समझते हैं कि हम आंख बंद करके बड़े जोर से आंख नींचेंगे और भीतर अंधेरे की ओर देखेंगे और उसमें से ज्ञान का प्रकाश निकल आवेगा कहीं से ज्ञान का प्रकाश नहीं निकलता है ये तो तत्व जो है वो तो सर्वत्र समान ही है उसमें जो दुर्गुण आ गए हैं दुराचार आ गए हैं जो दुर्ज्ञान दुर्विचार आ गए हैं उनको निवृत्त करने के लिए अध्यारोपित विचार की आवश्यकता होती है uh -huh. अध्यारोपित दुष्चरित्र की निवृत्ति के लिए अध्यारोपित सच्चरित्रता की अध्यारोपित दुर्भावना की निवृत्ति के लिए अध्यारोपित सद्भावना, अन्य सद्भावना की अध्यारोपित दुर्विचार की निवृत्ति के लिए अध्यारोपित सदविचार की इसी स्थान पर सगुण और निर्गुण का ऐसा सूक्ष्म भेद है जिसको बिना वेदांत ज्ञान के कोई समझ ही नहीं सकता है कि क्या है यदि सगुण ही सगुण होगा तब तो आठ मीट के अंधेरे में देखने पर वहां से छिपा हुआ जो सगुण होगा वो प्रकट हो जाएगा लेकिन जब निर्गुण में ही सगुण और सग, सदगुण और दुर्गुण दोनों का अध्यारोप होगा तो दुर्गुण की निवृत्ति के लिए सदगुण का अध्यारोप करना पड़ेगा और अध्यारोपित सदगुण से अध्यारोपित दुर्गुण की निवृत्ति होगी यही सगुण और निर्गुण सिद्धांत का ऐसा सूक्ष्म भेद है कि साधारण लोग इसको बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं तो असल में हमें करना चाहिए सत्संग <coughs> सत्संग करने से भगवत कथा में प्रेम होगा जब भगवत कथा में प्रेम होगा तब भगवान की भक्ति होगी जब भक्ति मिल जाएगी तब विज्ञान जो है विज्ञान के जितने प्रतिबंधक हैं जितनी रुकावटें हैं सब दूर हो जाएंगे और मुक्ति मार्ग का अवतरण होगा अपने हृदय में इसलिए भगवान रामचंद्र की जो प्रेम लक्षणा सदभक्ति है वो अपने जीवन में आनी चाहिए तो हमेशा सत्संग मिले आपके भक्तों का विशेष रूप से आज मेरा जन्म सफल हो गया आपके दर्शन से आज मेरे सब यज्ञ पूरे हो गए आज हमारे सब कर्म पूरे हो गए और आज हमारी तपस्या पूरी हो गई हमारी तपस्या का फल है कि रामचंद्र आप हमारे घर पर पधारे सीता के सहित लक्ष्मण के सहित अब हमारे हृदय में रहो मैं चाहे चलता रहूं चाहे खड़ा रहूं चाहे किसी भी अवस्था में मैं रहूं, मेरी स्मृति तो तुम में ही लगी रहे इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भगवान रामचंद्र की स्तुति की अब जो काम वाली बात थी रास्ते में आके क्यों बैठे थे बोले कि इन्द्र ने उसी समय अपना महान धनुष हमारे हवाले कर दिया था कि जब रामचंद्र वनवास के लिए इस रास्ते से निकले तो रावण को मारने के लिए ये धनुष बाण उनको दे देना तो अक्षय अच्छा बाण के तूडिर ऐसे तर्कस दो दिए थे उन्होंने इंद्र ने जो कभी घटे नहीं और एक रत्न रत्नजटित खडग और एक धनुष ये इंद्र ने पहले अगस्त जी के पास स्थापित कर दिया था अगस्त जी ने कहा कि राम अब ये तुम लेकर के जाओ और राक्षसों को इससे मारो इसी के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है माया से मनुष्य बने हुए हो यहाँ से दो योजन दूर अगस्त्य आश्रम से दो योजन दूर पवित्र वन से मंडित एक पंचवती नाम का स्थान है वो गोदावरी के तट पर है वहीं तुम्हें शेष काल ले जाना चाहिए और वहां रह तुम बहुत सारे काम कर सकते हो अगस्त ऋषि की ये बात सुन करके और ये स्त्रोत्र सुन जिसमें तत्वज्ञान का निरूपण है बड़े ही प्रसन्न हुए रामचंद्र और परमानंद में मग्न होकर और मुनि से अनुमति लेकर के जो रास्ता उन्होंने बताया था उसी मार्ग से वे आगे बढ़े मार्गे व्रजंद दर्शात सैल श्रृंग में वस्थित वृद्धम जटायु संभ्राम किमेत विस्मित रास्ते में पंचबटी की ओर ज्यो ही आगे बढ़े अगत्य आश्रम से पंचबटी की ओर तो देखा कि एक कोई बहुत बड़ा प्राणी है जैसे आ, कोई पहाड़ का श्रृंग हो वो तो वृद्ध जटायु था अब रामचंद्र भगवान विस्मित हुए कि ये कौन है लक्ष्मण जी से बोले कि जरा धनुष ठीक ठाक रखना और लाभ हमको दे दो कहीं ये ऋषियों को खाने वाला कोई राक्षस तो नहीं है देखो अंदाज इसका इसका इससे एक शिक्षा बनती है आ, कि अंदाज ज्यादा नहीं लगाना चाहिए है ना पहले वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान पर सावधान तो रहना चाहिए सावधान तो रहना चाहिए ये झूठ मूठ जो दूसरों के बारे में अंदाज लगाते हैं कल्पना करते हैं वो बहुत गलत होता है ये हम लोग जो अपने अपने अंदाज का नाम अनुमान करते हैं कि हमने अनुमान किया है वो अशास्त्रीय है तो? इसका नाम अनुमान नहीं है अनुमान तो तभी होता है जब पहले उसका कभी प्रत्यक्ष हो चुका हो प्रत्यक्ष पूर्वक हो और प्रत्यक्ष फलक हो अनुमान करने के बाद उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए जैसे धुआं देख के अगर हम आग का अनुमान करेंगे तो धुएं के पास जाने पर आग मिलेगी अगर धुएं के पास जाके आग न मिले तो आपने जो अंदाज किया था वो अंदाज बिल्कुल झूठा था वो अनुमान प्रमाण नहीं था वो तो आपकी मिथ्या कल्पना थी तो अनुमान असल में वहां होता है कि जो पहले से तो देखा हुआ हो अग्नि और धूम का संबंध और आप देख रहा हो पहले मिल चुका हो और बाद में भी मिले उसका नाम अनुमान होता है और ये जो अलग टप्पू लोग अंदाज करते हैं सोचते हैं इनके मन में ये है कि ये ऐसा है इनका भाव ये है ये उल्लू अपने ही भाव को दूसरे के ऊपर आरोपित करके दुखी दुखी होते हैं और दुखी करते हैं तो ये कह ये रहे हैं कि देखो अंदाज करने में सावधान रहना रामचंद्र भी किसी चीज को देखकर जब ये कहा एक अंदाज कर बैठते हैं कि ऐसा होगा तो वो भी गलत होता है तुम्हारे अंदाज में तुम्हारे अंदाज में तो है ही क्या अजी तो रामचंद्र ने कहा रे ये ऋषियों का कोई भक्षक तो नहीं है लाओ धनुष्बाण इसको मारे तो अब तो बीधराज जो थे वो गृहराज वो डर गए अरे राम मैं तुम्हारे मारने योग्य नहीं हूं मैं तो तुम्हारे पिता का सखा हूं प्रिय सखा हूं ऐसे जटायु ने चिल्ला के कहा मेरा नाम जटायु है मैं तुम्हारा हित करने के लिए सेवा करने के लिए तुम्हारा प्यारा यहां बैठा हूं और तुम्हारी भलाई करने के लिए ही पंचवटी में मैं रह रहा हूँ यदि कभी तुम भी चले जाओगे और बाहर और लक्ष्मण भी चले जाएंगे तो ये जो जन जनक नंदिनी सीता जी हैं इनकी मैं प्रयत्न पूर्वक रक्षा करूंगा अब तो राम जी के हृदय में और जिसको पहले मारने के लिए धनुष बांध ले रहे थे उसी के प्रति स्नेह का उदय हो गया बोले महाराज रुद्र आप महाराज बोले हमारे आ, हमारे पिता के मित्र हैं तब तो आप महाराज हुए महाराज के मित्र तो महाराज ही होते हैं तो so, आप अवश्य मेरा हित कीजिए और यही कहीं पास ही आप रहिए दूर कभी मत जाइये अब उनसे उनका उनसे आमंत्रित करके आलिंग यही थी आमंत्रितम आलिंग्यजो पंचवटीम प्रभु हो फिर गीध को रामचंद्र जी ने अपने पास बुलाया और बुला करके अपने हृदय से लगाया और गिद को इत्यामंत्रतम आलिंगीय जजऊ पंचवटी प्रभु गीध को गीध का आलिंगन किया भगवान ने फिर पंचवटी के लिए गए सीता लक्ष्मण के साथ और वहां गोदावरी नदी के तट पर गोदाया जलम अल्पमप अघभिदानंदाए संजाय थे गोदावरी का थोड़ा सा जल भी गोदाया जलम अल्पमपी अघभिदानंदाए संजाय थे पाप को नष्ट करता है और बड़ा भारी आनंद देने वाला होता है तो अब तो गोदावरी के तट पर भगवान वहाँ गए और रहने के लिए वहाँ मंदिर बनाया और सब लोग गंगा जी के गोदावरी गंगा के उत्तर तट पर निवास करने लगे दूसरी नदियों को याद करना हो तो गंगा कह के उनको याद कर दिया जाता है और कोई भी नदी हो छोटी हो बड़ी हो ये गंगा जी बहरेंगे ऐसा उनको बोलो तो उनका आदर होता है वो कि हमको इन्होंने गंगा जी कह दिया बहुत खुश हो जाती हैं नदियां बहुत खुश हो जाती हैं लेकिन गंगा जी को दूसरा नाम लेके कि ये गोदावरी हैं कि ये सरजू हैं कि ये जमुना है ऐसे नहीं बोला जाता है बड़े सुंदर सुंदर वहाँ वृक्ष लगे हुए थे एकांत था लोगों का आना जाना कम था और वहाँ कोई रोग पैदा नहीं होता था कहीं नदी के किनारे या जंगल में रहना हो तो ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि यहाँ के पेड़ से पौधे से हवा से पानी से कोई रोग तो नहीं होता है तो नीर स्थले जहाँ भगवान रामचंद्र ने अपना दिन कुठिया बनाई वहां रोग का कोई वातावरण नहीं था बड़े समझदार लक्ष्मण राम जनकजा, जा जनक नंदिनी को कई तो वो उदास ना हो जाए उद्विग्न ना हो जाए नाना प्रकार से उनका विनोद